माम लोकय पंकज लोचन कृपा विलोक सोच विमोचन नीलताम रस श्याम कामय रे हृदय कंद मकर मधुपहरी जातुधान भरुत बल बंजन जा सजन रंजन यघ गंजन से नव ब्रिंद बलाहक बशरन शरण दीन जन गाहक कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन मेरी ओर देखिए मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेमरस के पान करने वाले भ्रमर हैं आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीनजनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं भार दूषण विराध बध पंडित राम नार सुख रूप भूपर जय दशरथ कुलद सुधा कर पुराण विदित निगमागम गावत मुनि संत समागम कुल कोशला मंडल अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा थे राम जी आपकी जय हो आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं कलिमल मथन नाम ममतालदास प्रभु प्राहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद वरण राम गुण ग्राम तो गए आपका नाम कलयुग के पापों को को डालने वाला और ममता मारने वाला है हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर जहाँ ब्रह्म है वहाँ चले गए। गिर जा सुन हूँ बिय कथा मैं सब कही मोर मत जा रामचरित सतकोटिय पारा सुार दान भर न पारा राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नाम जल से कर मजे रघुपति चरित नाह शिव जी कहते हैं हे गिरजे सुनो मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली श्री राम जी के चरित्र सौ करोड़ अथवा अपार है श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते भगवान श्री राम अनंत हैं उनके गुण अनंत हैं जन्म कर्म और नाम भी अनंत है जल की बूंदे और पृथ्वी के रज चाहे गिने जा सकते हों पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। छुकतेमल कथा हरिपदाय भगति हो य अन पायने उमा कहु सब कथा सुहाए जो भू सुंड खगपति सुनाए कछु कराम गुन कहु बखानी अब का कहो सो भवानी सुन सुबह कह था उमा हर सानी बोली अतिबिनी यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है हे उमा मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं हे भवानी सो कहो अब और क्या कहूँ श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली धन्य धन्य मैं धन्य पुरा रे सुने राम गुण भव भय हे पुत्र पुत्रिपुरारी मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने तुम कृपा कृपायतन अब कृत्य नो जान राम प्रताप प्रभो चिदानवान सस स्रवत कथा सुधार मन पान करे नहीं धीर सुधारे कृपाधाम अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई अब मुझे मोह नहीं रह गया हे प्रभु मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हे नाथ आपका मुखरूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथारूपी अमृत बरसाता है हे मतिधीर मेरा मन कर्णपूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता